पहला प्रश्न वेदांत तथा अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों द्वारा स्वाध्याय करके यह जाना कि जो पाने योग्य है वह पाया हुआ ही है उसके लिए प्रयास करना भटकन इस निष्ठा को गहन भी किया तो भी आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ कृपया मार्गदर्शन करें शास्त्र से जो समझ में आया वो तुम्हें समझ में आया ऐसा नहीं है। शब्द से जो समझ में आया वह तुम्हारी प्रतिति हो गई ऐसा नहीं है। अष्टावक्र को सुनकर बहुतों को ऐसा लगेगा कि अरे तो सब पाया ही हुआ है लेकिन इससे मिलना न अष्टावक्र को सुन के ही लगने से मिलने का क्या संबंध हो सकता है ये प्रतिति तुम्हारी हो कि मिला ही हुआ है ये एहसास तुम्हें हो यह अनुभूति तुम्हारी हो यह बौद्धिक निष्कर्ष ना हो बुद्धि तो बड़े जल्दी राजी हो जाती इससे सरल बात और क्या होगी कि मिला ही हुआ है चलो झंझट मिटे। अब कुछ खोजने की जरूरत नहीं ध्यान की जरूरत नहीं पूजा प्रार्थना की जरूरत नहीं मिला ही हुआ है बुद्धि राजी हो जाती इसलिए नहीं कि बुद्धि समझ गई बुद्धि राजी हो जाती है क्योंकि मार्ग की अड़चन भी छूटी साधन का श्रम भी छूटा उपाय करने की जरूरत भी छोटी फिर तुम चारों तरफ देखने लगते हो करे अभी तक मिला नहीं अगर बुद्धि को ही समझने से मिलना था तो फिर अध्यात्म के विश्वविद्यालय हो सकते थे अध्यात्म का कोई विश्वविद्यालय नहीं शास्त्र से न मिलेगा स्वयं की स्वयं प्रज्ञा से मिलेगा अष्टावक्र को सुनो लेकिन जल्दी मत करना मानने की तुम्हारा लोग जल्दी करवा देगा तुम्हारा लोग कहेगा ये तो बड़ी सुलभ बात रही खजाना मिला ही हुआ है, तो चलो पानी जाना भी नहीं अब कुछ करना भी नहीं, ये तो तुम सदा से चाहते थे कि बिना किए मिल जाए लेकिन ध्यान रखना इस सब के पीछे पानी की आकांक्षा बनी ही हुई है बिना किए मिल जाए पहले सोचते थे करके मिलेगा आप सोचते हो बिना किए मिल जाए पाने की आकांक्षा बनी हुई है इसलिए तो प्रश्न उठता है कि अभी तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ जिसको समझ में आ गई बात बाढ़ में जाए आत्मज्ञान करना क्या है अगर अष्टावक्र को समझ गए तो दूसरा प्रश्न उठ ही नहीं सकता है आत्मज्ञान नहीं मिला तो इसका अर्थ हुआ कि अष्टावक्र को मानने के साथ साथ आंख के कोने से देख रहे थे अभी तक मिला कि नहीं मिला नजर अभी भी मिलने पे लगी थी मेरे पास लोग आते उनको मैं कहता हूं कि ध्यान जब तक न गहरा होगा जब तक तुम कुछ मांग जारी रखोगे जब तक तुम सोचोगे कुछ मिले आनंद मिले परमात्मा मिले आत्मा मिले तब तक ध्यान गहरा ना होगा क्योंकि लोभ की वृत्ति है जो मिलने की बात सोच रही महत्वाकांक्षा तो है ये राजनीति है अभी धर्म नहीं हुआ तो वो कहते हैं अच्छा तो अब बिना सोचे बैठेंगे फिर तो मिलेगा ना अंतर जरा भी नहीं पड़ा वो इसके लिए भी राजी कि न सोचेंगे चलो आप कहते हो मिलने के लिए यही उपाय है तो न सोचेंगे लेकिन फिर मिलेगा ना तुम लोग से छूट नहीं पाते अस्टा वक्र को सुनकर बड़े जल्दी बहुत लोग मान लेंगे कि चलो मिल गया इतनी जल्दी अगर मिलता होता और ऐसा नहीं है कि कोई बाधा है मिलने में बाधा है तो तुम्हारी कामना की नासमझी है तो बिल्कुल पास अष्टावक्र कहते हैं मिला ही हुआ है लेकिन ये मिला हुआ ही है तब समझ में आएगा जब पाने की सारी आकांक्षा विसर्जित हो जाए तब तुम्हारी समग्रता से तुम जानोगे कि मिला हुआ है अभी तो बुद्धि का खिलवाड़ हो जाता है अष्टवक्र जैसे महर्षि कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे तुम जल्दी कर लेते मानने की तुम्हारी श्रद्धा बड़ी नपुंसक है तुम संदेह भी नहीं करते तुम जल्दी मान लेते हो शास्त्र के वचन पर इस देश में तो संदेह करने की आदत ही खो गई शास्त्र कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे मुल्ला न ने एक दिन आया तो बड़ी खूबसूरत छतरी लिए हुए था मैंने पूछा कहा मिल गई इतनी खूबसूरत छतरी यहां तो बनती नहीं उसने कहा बहन ने भेंट बेची मैंने कहा नसरुद्दीन तुम तो सदा कहते रहे कि तुम्हारी कोई बहन नहीं वो कहते कहने लगा ये बात तो सच है तो फिर मैंने कहा ये बहन ने भेंट भी उसने कहा आप ना मानो तो इसकी डंडी पे लिखा हुआ है बहन की ओर से भाई को भेंट एक होटल से निकलने लगा ये छतरी पे लिखा था मैंने सोचा वो ना वो बहन हो ही जब लिखा हुआ है तो मानना ही पड़ता है और फिर ऐसे कोई पेरी ममेरी कोई चचेरी बहन शायद हो भी और फिर अध्यात्मवादी तो सदा से कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर सभी को माता बहन समझो लिखी हुई बात पर और फिर शास्त्र में लिखी हुई छपी बात पर बड़े जल्दी श्रद्धा आती कुछ बात कहो किसी से वो कहता कहा लिखी लिखा हुआ बता दो तो वो राजी हो जाता जैसे लिखे होने में कोई बल कितनी पुरानी तो लोग राजी हो जाते जैसे सत्य का पुराना होने से कोई संबंध है किसने कही अष्टावक्र ने कही बुद्ध ने कही महावीर ने कही तो फिर ठीक ही कही तुम थोड़ा भी तो अपनी तरफ से थोड़ा भी इंच भर भी जागने का प्रयास नहीं करते किसी ने कह दी तुमने मान ली और फिर ऐसी सरल बात कि बिना कुछ किए मिल जाता है कृष्णमूर्ति को मानने वाले 40 वर्षों से सुन रहे करीब करीब वे के वे लोग मिला कुछ भी नहीं मेरे पास कभी कभी उनमें से कोई आता है तो वो कहता है कि हमें पता है कि सब मिला ही हुआ है मगर मिलता क्यों नहीं हम कृष्ण मूर्ति को सुनते हैं बात समझ में आती कि सब मिला ही हुआ है ये लोभी जन है ये चाहते ही थे पहले से कि कोई श्रम ना करना पड़े मुफ्त मिल जाए इन्होंने कृष्णमूर्ति को नहीं सुना ना अष्टवक्र को समझा इन्होंने अपने लोभ को सुना इन्होंने अपने लोभ के माध्यम से सुना है फिर उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या कर ली किसी मित्र ने पूछा है कि अब ध्यान करना बड़ा बेहुदा लगता है पांच पांच ध्यान और अष्टा वक्र पे चल रही प्रवचन माला बड़ा बेहुदा लगता है ध्यान छोड़ने में कितनी सुगमता है करने में कठिनता है अष्टा को भी जो मिला वो कुछ करके मिला ऐसा नहीं लेकिन बिना कुछ किए मिला ऐसा भी नहीं अब इसे तुम समझना ये थोड़ा जटिल मामला है मैंने तुमसे कहा बुद्ध को मिला जब उन्होंने सब करना छोड़ दिया लेकिन पहले सब किया छह वर्ष तक अथक श्रम किया सब दांव पे लगा दिया उस दांव पे लगाने से ही यह अनुभव आया कि करने से कुछ नहीं मिलता अष्टावक्र को पढ़ने से थोड़ी नहीं तो अष्टाव्र की गीता बुद्ध के समय उपल में उपलब्ध थी उन्होंने पढ़ ली वो थी छह साल मेहनत करने की जरूरत ना थी साल अथक श्रम किया और श्रम कर, कर कर के जाना कि श्रम से तो नहीं मिलता रत्ती रेखा भी न बची भीतर के श्रम करने से मिल सकता है ऐसी कोई वासना भी न बची भीतर करके देख लिया नहीं मिलता ये इतना प्रगाढ़ हो गया कि एक दिन इसी प्रगाढ़ता में करना छूट गया तभी मिल गया तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं न करने की अवस्था आएगी जब तुम सब कर चुके हो जल्दबाजी मत करना अन्य थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हो वो भी छूट जाए थोड़ी बहुत पूजा प्रार्थना प्रार्थना में लगे हो वो भी छूट जाएगी अस्था तो दूर रहे तुम जो हो थोड़े बहुत चल रहे थे किसी यात्रा पर वो भी बंद हो जाए इसके पहले की कोई रुके समग्र रूप रुक से दौड़ लेना जरूरी तो ही दौड़ने से नहीं मिलता ये बोध प्रगाढ़ होता है छूटता है एक दिन श्रम लेकिन केवल बुद्धि के समझने से नहीं तुम्हारा रो आ तुम्हारा कण कण समझ लेता है कि व्यर्थ है उसी घड़ी मिल जाता है ठीक कहते हैं अष्टावक्र के अनुष्ठान बंधन लेकिन जो अनुष्ठान करेगा उसको ही पता चलेगा मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि अनुष्ठान किया और पाया कि बंधन मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि साधन किए और पाया कि कोई साधन साध्य तक नहीं पहुंचाते ध्यान कर, कर के पाया कि कोई ध्यान समाधि तक नहीं लाता लेकिन जब ऐसा करके तुम पाते हो कि कोई ध्यान समाधि तक नहीं लाता ऐसी तुम्हारी गहन होती अनुभूति एक दिन उस जगह आ जाती 100 डिग्री पर उबलती तुम सब दाव पर लगा देते हो कुछ बचाते नहीं अपने को पूरा झोंक देते हो में। स्रम हो हो हो परिपूर्ण जाता जाता है, है। है पूरी हो जाती, साधन पूरा हो जाता है। अब तुमसे कोई अस्तित्व ये मांग नहीं कर सकता है कि तुमने कुछ भी बचाया था, सब लगा दिया उस दिन उस प्रगाढ़ता में उस प्रज्वलित चित्त की दशा में अचानक सब बस भस्मीभूत हो जाता है सब साधन सब अनुष्ठान सब ध्यान सब तप त्याग अचानक तुम जाग के पाते होते ये तो मिला ही था जिसे मैं खोज रहा था लेकिन ये अष्टा को पढ़ने से हो जाता होता तो बात बड़ी सुगम को पढ़ना क्या कठिन सूत्र तो बड़े सीधे साफ हैं, ध्यान रखना सीधी सरल बातें समझना इस जगत में सबसे कठिन और कठिनाई तुम्हारे भीतर से आती है तुम चाहते ही थे कि कुछ ना करना पड़े ध्यान बहुत मुश्किल से लोग करने को राजी होते अब ये कसौटी है अष्टावक्र की गीता अष्टावक्र को सुन के भी जो ध्यान करते रहेंगे वही समझे जो अष्टावक्र को सुन के ध्यान छोड़ देंगे अष्टावक्र तो समझे ही नहीं ध्यान भी गया अनुष्ठान करके ही पता चलेगा अनुष्ठान बंधन ये तो आखिरी दशा है अनुष्ठान करने की इससे तुम जल्दबाजी मत कर लेना वेदांत और अष्टावक्र जैसे ग्रंथों द्वारा स्वाध्याय करके ये जाना स्वाध्याय करके कहीं किसी ने जाना पठन पाठन करके किसी ने जाना शास्त्र शब्दों को सीख लेने से किसी ने जाना ये जानना नहीं ये जानकारी है। जानकारी हुई कहो कि जो पाने योग्य है वो पाया ही हुआ है अगर जान ही लिया तो बात खत्म हो गई सूचना मिली गुदगुदी उठी लोभ में अंकुर हुआ लोभ ने कहा हम हाँ करते थे, ये नष्ट्र कहते किए तो चलो बिनय किए बैठ जाए तो तुम बिना किए बैठ गए थोड़ी देर में तुम देखने लगे अभी तक घटी नहीं घटना देर लग रही बात क्या और अष्टभ कहते अभी तुम घड़ी पर नजर लगाए बैठने को पांच सेकंड निकल गए पांच मिनट निकल गए घंटा भी बीता जा रहा है और कहते कहते हैं इसी वक्त एक भी जरूरत लगे होंगे श्रद्धा अष्टावकते जाना नहीं जानकारी हुई जानकारी और जानने के फर्क को सदा याद रखना जानकारी अर्थात उधार किसी और ने जाना उससे सुनकर तुम्हें जानकारी हुई इंफॉर्मेशन जानकारी जानना तो अनुभव है तुम्हारे अतरप्त तो कोई तुम्हारे लिए जान नहीं सकता ये उधार नहीं हो सकता मैं जान लू इसे तुम्हारे जानने की थोड़ी घटना घटी थी मेरा जानना मेरा होगा तुम्हारा जानना तुम्हारा होगा हाँ अगर मेरे शब्दों को तुमने संग्रह कर लिया तो वो जानकारी जानकारी से आदमी पंडित बनता है प्रज्ञावान में ज्ञान का बोझ इकट्ठा हो जाता है ज्ञान की मुक्ति नहीं शब्दों का जाल खड़ा हो जाता है सत्य का सौंदर्य नहीं शब्द और घेर लेते हैं और बांध लेते हैं इसलिए तुम पंडित को बड़ा बंधा हुआ पाओ। खुला आकाश का ये जाना जो पाने योग्य वो पाया ही हुआ है अगर जान ही लिया तो अब क्या पूछने को बचा उसके लिए प्रयास भटकन है अगर ये जान ही लिया तो अब और क्या पूछने को बचा इस निष्ठा को गहन भी किया ये निष्ठा या तो होती है या नहीं होती इसको ज्ञान गहन करने का उपाय नहीं गहन कैसे करोगे निष्ठा होती है तो होती है नहीं होती तो नहीं होती गहन कैसे करोगे क्या उपाय है निष्ठा को गहन करने का संदेह को दबाओगे संदेह की छाती पे बैठ जाओगे क्या करोगे संदेह को झुटलाओगे मन में प्रश्न उठेगे नहीं सुनोगे भीतर संदेह का कीड़ा काटेगा और कहेगा कि सुनोगी कहीं बिना मिले बिना किए कुछ मिला है बैठे बैठे कहीं कुछ हुआ है कुछ करने से होता है खाली बैठने से कहीं होता है मुफ्त कहीं कुछ मिलता है, है। संदेह उठेंगे इनका क्या करोगे इनको दबालोगे इनको जुटला दोगे कहोगे की नहीं सुनना चाहता इनको अचेतन में फेंक दोगे तल भरे में छिपा दोगे भीतर इनके सामने आख करके ना देखोगे क्या करोगे निष्ठा गहरा करने में ऐसा ही कुछ करोगे किसी तरह का दमन करोगे ये निष्ठा झूठी होगी इसके नीचे अविश्वास सुलगता होगा ये निष्ठा ऊपर ऊपर होगी इसकी जीवनी चादर होगी ऊपर भीतर अविश्वास के संदेह के अंगारे होंगे वो जल्दी ही इस निष्ठा को जला डालेंगे निष्ठा किसी भी काम की नहीं इसको तुम गहरा नहीं कर सकते निष्ठा होती है तो होती है ऐसा समझो कि कोई आदमी एक बर्तून खींचे आधा बर्तुल खींचे क्या तुम वर्तुल कहोगे आधे वर्तुल को वर्तुल कहा जा सकता है चाप कहते हैं वर्तुल नहीं वर्तुल तो तभी कहते हैं जब पूरा होता है। है। अधूरे वर्तुल का नाम वर्तुल नहीं है। अधूरी श्रद्धा का, का अर्थ हुआ कि अधूरा अभी अविश्वास भी खड़ा है वो जो आधी जगह खाली है वहां कौन होगा वहां संदेह होगा संदेह के साथ श्रद्धा चली नहीं सकती। ये तो ऐसा हुआ कि एक पैर पूरब जा रहा एक पैर पश्चिम जा रहा। तुम कहीं पहुंचोगे नहीं ये तो ऐसा हुआ कि तुम दो नाव पे सवार है एक इस किनारे की आ रही एक उस किनारे जा रही तुम पहुंचोगे कहा संदेह की यात्रा अलग श्रद्धा की यात्रा अलग तुम दो नाव पे सवार हो अधूरी श्रद्धा का क्या अर्थ अधूरी निष्ठा का क्या अर्थ कि आधा अविश्वास आधा संदेह भी मौजूद है होती तो नहीं होती, तो नहीं होती। और एक और मजे की बात ध्यान रखना इस जगत में जब भी श्रेष्ठ को निकृष्ट से मिलाओगे तो निकृष्ट कुछ भी नहीं खोता श्रेष्ठ का कुछ खो जाता जब भी तुम श्रेष्ठ के साथ निकृष्ट को मिलाओगे तो निकृष्ट की कोई हानि नहीं होती श्रेष्ठ की हानि हो जाती पकवान भोजन तैयार है तुम जरा सी मुट्ठी भर गंदगी लाके दो, तुम कहोगे कि ये पकवान का तो ढेर लगा है मनो इसमें मुठ्ठी भर गंदगी से क्या होता तो मुट्ठी भर गंदगी उस पूरे शुद्ध भोजन को नष्ट कर देगी वो पूरा शुद्ध भोजन भी मुठ्ठी भर गंदगी को नष्ट न कर पाएगा तुम एक फूल पर पत्थर फेंक दो तो पत्थर का कुछ न बिगड़ेगा फूल समाप्त हो जाएगा पत्थर जड़ है निक्रस्त है फूल महिमावान है फूल आकाश का है पत्थर पृथ्वी का है फूल काव्य है जीवन का पत्थर फूल की टक्कर होगी तो फूल का सब बिगड़ जाएगा पत्थर का कुछ भी ना बिगड़ेगा एक बूंद जहर पर्याप्त है तो ध्यान रखना संदेह निकृष्ट है श्रद्धा के फूल के साथ अगर संदेह का पत्थर भी पड़ा है तो फूल दबेगा और मर जाएगा हत्या हो जाएगी फूल की तो ये मत सोचना कि श्रद्धा पत्थर को बदल देगी पत्थर फूल को नष्ट कर देगा निष्ठा या तो होती है या नहीं होती इसमें दो मत नहीं है। होती है तो सारे जीवन को घेर लेती रोए रोए को व्याप्त कर लेती निष्ठा व्यापक है फिर पर ऐसी निष्ठा शास्त्र से नहीं मिलती न मिल सकती ऐसी जीवन से मिलती, जीवन के इस को पढ़ोगे तो मिलेगी, को पढ़ने से नहीं अष्टावक्र को समझ लो उस समझ को ज्ञान मत समझ लेना अष्टावक्र को समझ के अपने भीतर संभाल के कोने में रख एक एक मिली मिली ज्ञान ज्ञान नहीं मिला एक मिली। अब जब तुम्हें मिलेगा तब की उसे कसने में तुम्हें सुविधा हो जाएगी कसौटी सोना नहीं है तुम जाते हो सुनार के पास देखते हुए रखा है काला पत्थर कसौटी का वो काला पत्थर सोना नहीं है जब सोना मिलता है तो सुनहर उस काले पत्थर पर घिस देख लेता है कि सोना सोना है या नहीं अष्टवक्र की बात को समझ के कसौटी की तरह सम्भाल रख लो गांठ बांध लो जब तुम्हारे जीवन का अनुभव आएगा तो कस लेना अष्टवक्र की कसौटी उस वक्त काम आएगी तुम तो जान पाओगे की जो हुआ वो क्या हुआ तुम्हारे पास समझने को भाषा होगी अष्ट है। है का मार्ग पर तुम्हें कुछ गवाहियां चाहिए तुम जब पहली दफे स्वयं सत्य के सामने आओगे सत्य इतना विराट होगा तुम कपोगे समझना पाओगे तुम जड़मूल से कब जाओगे बहुत डर है कि तुम पागल हो जाओ थोड़ा सोचो तो कि एक आदमी जो जन्मों जन्मों से किसी खजाने को खोज रहा था एक दिन अचानक पाए कि खजाना वही गड़ा है जहां वो खड़ा है वो पागल नहीं खोजा ये जन्मों जन्मों की खोज व्यर्थ गई और खजाना यही गड़ा था जहां में खड़ा तुम थोड़ा सोचो उस आदमी पे ये आघात बड़ा हो जाए तो इतने दिन में व्यर्थ जिया, तो ये सारा अनंत काल तक जीना एक निरर्थक चेष्टा थी एक दुख था, था जिसे मैं खोज रहा था, वो पड़ा था। क्या ऐसी चोट में संभात में आदमी पागल हो जाए उस वक्त अष्टवी मधुरवाणी शीतल करेगी उस वक्त वेदान बुद्ध के वचन उपनिषित बाइबल कुरान तुम्हारे साक्षियों के खड़े हो जाएंगे घट रहा है तुम उसे अन्यथा अकेले में बड़ी मुश्किल हो जाएगी शास्त्रों पर मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कि शास्त्रों को सुन के तुम ज्ञानी हो जाओगे इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान के मार्ग पर चले गो आज नहीं कल घटना घटेगी घटनी ही चाहिए जब घटना घटे तो ऐसा ना हो कि सोना सामने हो और तुम समझ भी ना पाओ कसौटी तुम्हें दे रहा अष्टापक्र पर कस लेना? तो पर, पर निष्ठा नहीं करनी है अष्टावक्र की कसौटी का उपयोग करना है स्वयं के अनुभव पर अष्टा को गवाही बनाना है जी ने कहा है अपने शिष्यों से की जब तुम पहुंचोगे मैं तुम्हारा गवाह रहूंगा शिष्य तो फिर भी गलत समझे शिष्य तो समझे कि हम जब मरेंगे और परमात्मा के स्वर्ग में पहुंचेंगे तो जीसस हमारी गवाही देंगे कि ये मेरे सिस से भी ये मेरे से अपने वाले ईसाई इनके साथ थोड़ी विशेष अनुकम्पा करो इन प्रसाद ज्यादा हो लेकिन जीसस का मतलब बहुत और था जीसस ने कहा कि जब तुम पहुंचोगे मैं तुम्हारी मतलब नहीं कि जीसस जीसस होंगे, लेकिन ने जो कहा है, वो की तरह रहेगा। जब तुम्हारा अनुभव होगा, तुम उसे लोगे। और आदि हो गई सत्य का आघात कहीं तुम्हें तोड़ ना दे विक्षिप्त न कर दे इसे याद रखना सत्य के बहुत खोजी पागल हो गए सत्य के बहुत खोजी ठीक उस दशा के करीब जब परमहंस होने को होते तभी पागल हो जाते विक्षिप्त हो जाते क्योंकि घटना इतनी बड़ी है अविश्वसनीय है भरोसे योग्य नहीं है जैसे पूरा आकाश टूट पड़े तुम पर छोटा तुम्हारा पात्र है और विराट तुम्हारे पात्र पर बरस जाए तुम अस्तव्यस्त हो जाओगे तुम संभाल ना पाओगे जैसे सूरज एकदम सामने आ जाए और तुम्हारी आंखे जब हो जाए अंधेरा हो जाए क्योंकि तुम्हारी बंद हो जाए सूरज को समझने में उपयोगी हो जाएगी उस समय तुम्हारे अचेतन में पड़ी अष्टवक्र की वाणी तक्षण मुखर हो जाएगी तो गूंजने लगेंगे प्रसिद्ध के वजन गूंजने लगेगी गीता गूंजने लगेगा कुरान उठने लगेगी आयतें उनकी गंध तुम्हें आश्वस्त करेगी कि तुम घर आ गए हो, घबराने की कोई बात नहीं ये विराट हो तुम अष्टवक्र कहते हैं तुम व्यापक तू विराट है तू विफो है, है कर्म सूम है तो शुद्ध बुद्ध तो सिर्फ ब्रह्मस्वरूप है ये वचन उस क्षण व्याख्या बनेगी इन पर निष्ठर करने मात्र से इनको पकड़ लेने मात्र से तुम कहीं भी पहुंचोगे नहीं और लोग तुम्हारा भीतर खड़ा है कि आत्मज्ञान हुआ वासना को बांधने को जो स्वर तार बिछाती आ उसी में कैसी एकांत निगढ़ वासना थरथराती थर सुनो फिर वासना को बांधने को तुमड़ी जो स्वर तार बिछाती आ उसी में कैसी एकांत निगढ़ वासना थरथराती तभी तो सात की कुंडली हिलती नहीं फन फंडोलता है तुम वासना से मुक्त भी होना चाहते हो तो भी तुम वासना का ही चाल बिछातेम हो। शुद्ध होना चाहते हो तो भी लोभ के माध्यम से भी वासना ही थर है आह उसी में कैसी एकांत निकल वासना थर है वासना को बांधने को तुम जो स्वर तार बिछाती है। तुम परमात्मा को पाने चलते हो लेकिन तुम्हारे पाने का ढंग वही है जो धन पाने वाले का होता तुम परमात्मा को पाने चलते हो लेकिन तुम्हारी वासना कामना वही है जो पदार्थ को पाने वाले की होती संसार को पाने वाले की जो दीवानगी होती है वही दीवानगी तुम्हारी वासना विषय बदल लेती है वासना नहीं बदलती सुन के वासना कहती अरे ये तो बड़ा शुभ हुआ हमें पता ही ना था कि जैसे खोज रहे हैं वो मिला ही हुआ तब बस बैठ जाए फिर तुम प्रतीक्षा करते हो अब मिले अब मिले अब मिले कैसी वासना थर थरथराती है। अब मिले तो तुम समझे ही नहीं फिर से सुनो अष्टा को अष्टा कहते हैं मिला ही हुआ है। लेकिन ऐसे तुम कैसे सुनोगे कैसे समझोगे तुम्हारी वासना तो थर थर अपने वासना में दौड़ न लो दौड़ दौड़ के वासना की व्यर्थता देख लो दौड़ो और गिरो और लग लो आना हो जाओ हाथ पैर ना तोड़ लो तब तक तो तुम नहीं समझ पाओगे वासना के अनुभव से जब वासना व्यर्थ हो जाती थक गिर जाती और टूट जाती उस निर्वासना के क्षण में तुम समझ पाओगे कि, कि तुम हुआ है अन्यथा हिंदू तोते हो कि मुसलमान की ईसाई की जैन के बौद्ध से कुछ फर्क नहीं पड़ता तोते या नहीं तोते। तोते तुम तो चाहो तो बाइबल लटा दो और तोते को तुम चाहो तो गीता लटा दो तो के मंदिर भीतर भीतर में सब सब खुले गले से मुखर अति गाते जाते थे राम नाम जलपक निर्बोध अटे बाहर और बाहर जितने बच्चे उतने ही बड़ बोले मंदिरों में देखो मंदिर के भीतर वे सब दुले पुछे, उगड़े कैसे लोग निर्दोष मालूम पड़ते मंदिर मंदिर मंदिर में? को में देखो, को मंदिर में देखो। मंदिर में उन्हीं उन्हीं को बाजार देखो, देखो। उनका होता है। खुले गले से मुखर स्वरों से अति प्रगल गाते जाते थे राम नाम देखा तुमने मान लाल किसी को राम नाम जपते रामचरी और चंदन तिलक लगा है। किसी लगती बाजार बाजार में में में देखो, में देखो, पहचान भी न लोगों के चेहरे अलग-अलग हैं, एक चेहरा ओढ़ लेते मंदिर में एक चेहरा ओढ़ लेते अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम भीतर सब बहरे अर्थ ही जलपक निर्बोध आयाने नाटे पर बाहर जितने बच्चे उतने ही बड़ बोले जानकारी तुम्हें तोता बना सकती बड़ बोला बना सकती जानकारी तुम्हें धार्मिक होने की भ्रांति दे सकती धोखा दे सकती लेकिन ज्ञानों से मत मान लेना और जानकारी के आधार पर तुम जो निष्ठा संभालोगे वो निष्ठा संदेह के ऊपर संदेह के पर सवार होगी वो कहीं सत्य के द्वार तक ले जाने वाली नहीं। उस पर बहुत मत कर रहा वो निष्ठा दो तो कौड़ी की निष्ठा आनी चाहिए स्वानुभव से निष्ठा आनी चाहिए शुद्ध निर्विकार स्वयं की ध्यान अवस्था से दूसरा प्रश्न कल संध्या घूम रहा था कि अचानक आपका कल सुबह का पूरा प्रवचन मेरे में लगा। दर्शक होकर की निहार रहा था कि कहीं से दृष्टा की याद आ गई दृष्टा का खेल भी जरा देर चला लेकिन इसी बीच मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और गिरने से बचने के लिए मैं सड़क के किनारे बैठ गया और तभी न नद्रस दर्श रहा न दर्शक रहा और न दृष्टा ही रहा सब कुछ समाप्त हो गया और फिर भी कुछ था कभी अंधेरा कभी प्रकाश की आंखों में चौनी चलती रही लेकिन तभी से बेचैनी भी बढ़ गई और समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है यही मैं तुमसे कह रहा हूं अगर सत्य की थोड़ी सी झलक भी तुम्हारे पास आएगी तो तुम बेचैन हो जाओगे तुम समझ ना पाओगे ये क्या है न समझ पाए कि क्या है तो गहन अशांति पकड़ लेगी विकिप्तता भी पकड़ सकती इसलिए बोलता हूं इन शास्त्रों पर इसलिए रोज तुम्हें समझाया जाता हूं कि कहीं तुम्हारे अचेतन में जानकारी पड़ी रहे और जब घटनाएं घटे तो तुम उनकी ठीक ठीक थी व्याख्या कर लो सुलझा लो अन्यथा तुम सुलझाओगे कैसे तुम्हारे पास भाषा ना होगी शब्द ना का कोई उपाय न होगा मापदंड न होगा तराजू ना होगा तुम तोलोगे कैसे कसौटी होगी, तुम परखोगे कैसे? पूछा है मेरे रोम रोम में प्रवचन दर्शक होकर दृश्यों की छवि निहार रहा था कहीं से दृष्टा की याद आ गई दृष्टा का खेत भी चला चला लेकिन इसी बीच मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और गिरने से बचने के लिए मैं एक सड़क के किनारे बैठ गया निश्चित ही ऐसा ही होता है जब पहली दफा तुम्हें दृष्टा का थोड़ा सा बोध होगा तुम लड़खड़ा जाओगे तुम्हारी पूरी जिंदगी लड़खड़ा जाएगी क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही दृष्टा के बिना खड़ी ये नई घटना सब अस्त व्यस्त कर देगी जैसे अंधे आदमी की अचानक आंख खुल जाए थोड़ा सोचो वो चल पाएगा रास्ते पर लड़ा जाएगा साल साल से अंधा था, था, लकड़ी के टटोर, टटोर के सहारे टटोल टटोल चलता था। अंधे में चलने की धीरे धीरे क्षमता आ गई थी अंधेपन के साथ ही कुशल हो गया था आवाजें समझ लेता था रास्तों के मोड़ पहचान में आ गए थे कान के द्वारा आँख का काम लेना सीख गया था पचास साल से सब ठीक व्यवस्थित हो गया था एक जिंदगी है अंधे की तुम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते प्रकाश विहीन रंग विहीन रूप विहीन आकार भीन। सिर्फ ध्वनि के माध्यम पर टिकी उसकी एक ही भाषा है ध्वनि तो उसी के आधार पर उसने अपना सारा जीवन संरचित कर लिया था आज अचानक सुबह वो जा रहा है बाजार उसकी अचानक आंख खुल जाए थोड़ा सोचो क्या होगा उसका सारा संसार जब भरा गिर पड़ेगा उसकी ध्वनि का सारा लोग एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा ये घटना इतनी बड़ी होगी आंख का खुलना लोगों के चेहरे दिखाई पड़ने रंग दिखाई पड़ने सूरज की किरणें धूप छाव ये भीड़भाड़ इतने लोग बसें, कारें, साइकिलें, वो एकदम घबरा जाएगा ये इतना बड़ा आघात होगा उसके ऊपर कि तो उसकी छोटी सी दुनिया जो ध्वनि के सहारे बनी थी वो कहीं दब जाएगी पिछल जाएगी मर जाएगी कुचल जाएगी वो वहीं थरथरा के बैठ जाए लड़खड़ा के गिर पड़ेगा शायद घर ना आ सके बेहोश हो जाए और ये उदाहरण कुछ भी नहीं जब तुम्हारे जीवन में दृष्टा का प्रवेश होगा एक किरण भी दृष्टा की आएगी तो ये उदाहरण कुछ भी नहीं है वो घटना और भी बड़ी है। भीतर की आंख खुल रही तुमने उस भीतर की आंख के बिना ही अपना एक संसार रच लिया है अचानक वो भीतर की आंख खुलते ही तुम्हारे सारे संसार को गलत कर देगी तुम चौक के अबाक रह जाओगे जिसने पूछा है ठीक ही पूछा अनुभव से पूछा है इसे ख्याल करना प्रश्न दो तरह के होते हैं एक तो सैद्धांतिक होते हैं उनका कोई बड़ा मूल्य नहीं होता ये प्रश्न अनुभव का है अनुभव से न हुआ होता तो ये प्रश्न बन ही नहीं सकता था ये पैर लड़खड़ाए ना होते तो ये प्रश्न बन नहीं सकता था ये प्रश्न सीधे अनुभव का है कहीं से दृष्टा की याद आ गई गूंज रहे होंगे अष्टा मकर के वचन जो मैंने कहा था सुबह उसकी गूंज बाकी रह गई होगी उसकी सुगंध तुम्हारे भी उठ रही होगी उसकी थोड़ी सी लकीरें कहीं रह गई होंगी कहीं से दृष्टा की याद दृष्टा का खेल थोड़ी देर चला शायद क्षण भरी चला हो वो क्षण भी बहुत लंबा मालूम होता है जब खेल दृष्टा का चलता है क्योंकि दृष्टा समियाती थे यहाँ घड़ी में क्षण बीतता है वहां दृष्टा होने में ऐसा लग सकता है कि सदियां बीत गई ये घड़ी वहां काम नहीं आती ये घड़ी भीतर के आंख के लिए नहीं बनी थोड़ी देर खेल चला लेकिन इसी बीच मेरे पैर लड़खड़ाने लगे जिनसे बचने के लिए मैं सड़क के किनारे बैठ गया ये लड़खड़ाहट बताती है कि घटना घटी प्रश्न पूछने वाले ने सुन के प्रश्न नहीं पूछा है बड़ा के प्रश्न नहीं पूछा है कुछ घटा और तभी न, न दर्शक रहा न न उस दृष्टाहाट में सब बिखर गया सब खो गया ऐसी घड़ी में ही कभी विक्षिप्तता आ सकती अगर धीरे धीरे अभ्यास न हो अगर रत्ती रक्ति हम इसको आत्मसात न करते चले और ये एकदम से फुट पड़े तो विस्फोट हो सकता है सब कुछ समाप्त हो गया और फिर भी कुछ था निश्चित कुछ था वस्तुतः पहली दफा सब कुछ था तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया तुमने जो बना ली थी अपनी छोटी घास फूस की गुटिया वो गिर गई आकाश था चांदारे थे परमात्मा ही बचा तुमने जो बना ली थी सीमाएं रेखाएं वो खो गई निरभ्र आकाश बचा तुमने जो छोटे से में रहने का अभ्यास कर लिया था वो लड़खड़ा गया उसी के लड़खड़ाने में तुम भी घबड़ा के किनारे बैठ गए निश्चित कुछ था लेकिन जिसको याद अनुभव हुआ अवाक कर गया वो पकड़ नहीं पाया क्या था कौन था तुम्हें ख्याल है कभी कभी ऐसा होता सुबह अचानक कोई तुम्हें जगा दे जब तुम गहरी नींद में सोए थे बजे हो, तुम गहरी गहरी नींद में थे, रात की सबसे घड़ी थी, कोई अचानक जगा दे, कोई कोई कोई हो जाए, जाए, रास्ते पर बम फूट कार टकरा जाए द्वार पर कोई शोरगुल हो जाए तुम अचानक से जग जाओ अचानक नींद से एकदम होश में आ जाओ नींद की गहराई से की तरह आ जाओ साधारणतः हम जब आते हैं नींद की गहराई से तो धीरे धीरे आते पहले गहरी नींद छूटती है फिर धीरे धीरे सपने तैरना शुरू होते फिर सपनों में हम थोड़ी देर रहते हैं इसलिए तुम्हें सुबह के सपने याद रहते हैं रात के सपने तुम्हें याद नहीं रहते क्योंकि सुबह के सपने बहुत हल्के होते और नींद और जागरण के ठीक मध्य में होती फिर धीरे धीरे सपने आटते फिर अधूरी अधूरी टूटी से नींद होती फिर धूप छांव की में आती थोड़ी देर को छोता है तब लगता है जागे बीच में आवाज भी सुनाई जाती कि पत्नी चाय बनाने लगी कि बर्तन गिर गया कि दूध आ गया कि राहत कोई गुजर रहा कि नौकरानी ने दस्तक दी कि बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे फिर करब लेके फिर तुम एक गहराई में डुबकी लगा जाते ऐसा धीरे धीरे धीरे धीरे सतह पर आते हो फिर तुम आख खोलते हो लेकिन अगर कभी कोई अचानक घटना घट गट जाए तो तुम तीर की तरह गहराई से सीधे जागरण में आ जाते हो आँख खोल के तुम्हें लगेगा अचानक तुम कहा हो कौन एक क्षण को कुछ समझ में ना आएगा ऐसा तो सबको हुआ होगा कभी किसी घड़ी में, में कौन हुआ? नाम पता भी भी याद नहीं कहां ये भी समझ में नहीं आता, आता, ये समझ जैसे मेंजनबी दुनिया में अचानक आग रही क्षण भरी रहती है बात फिर तुम समझ जाते हो क्योंकि यह धक्का कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं है और फिर इसके तुम अभ्यास हो रोज ही ये हो होता है रोज सुबह तुम उठते हो सपने की दुनिया से वापस जागृत की दुनिया में लौटते हो यह अभ्यास पुराना फिर भी कभी कभी अचानक हो जाए तो चौंका जाता है जाता है असली है असली जागरण जब घटता तो तुम बिल्कुल ही अबाक रह जाओगे तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा क्या हो रहा है सब सन्नाटा और शून्य हो जाएगा लेकिन ठीक हुआ न दृष्टा रहा न दर्शक न दृश्य सब कुछ समाप्त हो गया फिर भी कुछ था इस कुछ को ही तुम व्याख्या कर सको इसलिए इतने शास्त्रों पर मैं बोल रहा हूं इस कुछ की ही तुम व्याख्या करने में समर्थ हो जाओ इस कुछ को तुम अर्थ दे सको इस कुछ की तुम प्रति कर सको परिभाषा कर सको नहीं तो ये कुछ तुम्हें डुबा लेगा तुम बाढ़ में बह जाओ तुम्हारे पास खड़े होने को कोई जगह रहे इसलिए इतनी बात कह रहा हूं सब कुछ समाप्त हो गया फिर भी कुछ था कभी अंधेरा कभी प्रकाश की आंख में जोनी चलती रही लेकिन तभी से बेचैनी बढ़ गई है और समझ में नहीं आता कि यह सब क्या था जो मैं कहता हूं उसे संभाल ले जा मंजूसा बना हो उसे जानकारी ही समझना समझ उनकी मंजूसा बना हो फिर धीरे धीरे तुम आओगे, जब जब अनुभव घटेगा जो अनुभव घटेगा उस अनुभव को सुन कर देने वाले मेरे शब्द तुम्हारे अचेतन अचे खड़े हो जाएंगे मैं तुम्हारा साक्षी बन जाऊंगा मैं गवाह हूं लेकिन अगर सुनते वक्त तुम मेरे साथ विवाद कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा गवाह न बन सकूंगा अगर सुनते वक्त तुम मुझसे किसी तरह का आंतरिक संघर्ष कर रहे हो कर रहे हो अगर सुनते बात तुम मुझे सहानुभूति प्रेम से नहीं सुन रहे हो विवाद कर रहे हो तो मैं तुम्हारा कबार न बन सकूंगा क्योंकि फिर तुम जो अपनी मंजूसा में रखोगे वो मेरा नहीं होगा तुम्हारा ही होगा कल रात ऑस्ट्रेलिया से आए मनोवैज्ञानिक ने सन्यास लिया उस मनोवैज्ञानिक को मैंने कहा कि तुम संन्यास न लो तो भी तुम्हारा स्वागत है लेकिन तब तुम मेरे अतिथि होगे स्वागत तो तुम्हारा है तब तुम, तुम मेरे अतिथि भी रहोगे उनसे लोग पुष्टि कर ले तो क्या आपका प्रेम हम बिल रहेगा मेरा प्रेम तुम पर पूरा रहेगा स्वागत है लेकिन सन्यास लेते ही तुम अतिथि भी हो गए और बड़ा बिना सन्यास लिए तुम संन्यास रहे हो दूरी से सन्यास लेके तुम पास आ गए बिना सन्यास लिए तुम सुन रहे हो अपनी बुद्धि से विश्लेषण कर रहे हो तुम छाट रहे हो मैं जो कह रहा हूं उसमें तो तुम्हे मन भाता है वो रख ले जो मन नहीं भाता वो छोड़ देते हो और संभावना इसकी है कि जो तुम्हें मन नहीं भाता वही काम पड़ने वाला है क्योंकि जो मन भाता है वो तुम्हें बदल नहीं सकता मन भाता है अतिश से मेल खाता है जो तुम्हारे अतिश से मेल नहीं खाता वही तुम्हारे भीतर क्रांति की किरण बनेगा जो तुमसे मेल नहीं खाता वही तुम्हे रूपांतरित करेगा बिल्कुल खा जाता है, तुम तुम्हें मजबूत करेगा, नहीं करेगा। तो तुम चुन रहे तुम तुम हो। तुम कभी कभी बड़ी ना समझिया करते वो चुन रहे हैं बैठे वो चुनते रहते हैं अपने मतलब का जब वो समान लेंगे जो अपने मतलब का नहीं उससे हमें क्या लेना देना लेकिन मैं तुमसे फिर जो तुम्हें लगता है तुम्हारे मतलब का नहीं वही किसी दिन तुम्हारे काम आएगा। आज तुम्हारे पास उसको समझने का भी कोई उपाय नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास उसका कोई अनुभव नहीं फिर भी मैं संभाल के किसी दिन अनुभव जब आएगा तो अचानक तुम्हारे अचेतन से उठेगी वाह और हल कर जाएगी तब तुम आग न रहोगे तब तुम्हारा तुम्हें तोड़ नहीं देगा और तक कपड़ा ना चाहोगे और बेचैनी न होगी जो दारू ने गाया, ने दोराया जो हिम चोटियों झलका जो सांझ के आकाश से छलका और किसने पाया जिसने आयत करने की आकांक्षा का हाथ बढ़ाया वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा स्वीकारी में आया इन सबके और मेरे माध्यम से अपने में अपने को लाया अपने में समाया अकेला वह तेजो में है जहां दीठ बेबस बेबस झुक जाती है वाणी तो क्या की जाती है मुझे से। मुझे, से। मुझे प्रेम से बुद्धि से नहीं तर्क से नहीं वही श्रद्धा और निष्ठा का अर्थ ऊपर ही ऊपर तो जो हवा ने गाया जो देवदारू ने दोराया जो हिम चोटियों पर झलका जो सांझ के आकाश से झलका वह किसने पाया क्या उसने जिसने आयत्त करने की आकांक्षा का हाथ बढ़ाया नहीं जहां आकांक्षा का हाथ बढ़ा वहां तो हाथ बड़ा छोटा हो गया आकांक्षा के हाथ में तो भिक्षा ही समाती है साम्राज्य नहीं समाती समाने के लिए तो मतलब कबूल से उठा ले अपनी जोली में संभाल ले तो तुम आकांक्षा तो तो के हाथ से मेरे पास आ रहे आकांक्षा तुम तो तुम कुछ थोड़ा बहुत ले जाओगे। ले जाओगे, जाओगे, लेकिन तुम जो से रोटी के टुकड़े अतिथि ना हो पाए सं अतिथि बना देता है आए वह तुम मेरे <coughs> दे दिए <दिये> गए <coughs> हृदय में उतरा वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा मेरे स्वीकारी आंसू में ढलका वह अन पहचाना ही आया वह इन और मेरे माध्यम से अपने में अपने को लाया अपने में समाया अकेला वह तेजो में है जहां दीठ बेबस झुक जाती, तो तो जाती। वाणी तो क्या सन्नाटे तक की गूंज वहा झुक जाती उसके लिए तैयारी करो उसके लिए हृदय से करो उसके लिए सहानुभूति से सुनना सीखो और मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तो फिर बेचैनी न होगी फिर उतरे अपरचित अनजान तुम उसे समझ पाओगे तुम उसके समझ पाओगे सन्नाटे में डूबोगे नहीं कबड़ाओगे नहीं मुक्त हो जाओगे अन्यथा वो मौत जैसा लगेगा परमात्मा अगर बिना समझे हुए आ जाए तुम्हारे पास अगर समझने का कोई भी उपाय ना हो तो मौत जैसा लगेगा कि मरे अगर तुम्हारे पास समझने का थोड़ा उपाय हो थोड़ी तैयारी हो तुमने सदगुरुओं से कुछ सीखा हो सत्संग किया हो तो परमात्मा मोक्ष मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है और एक बार तुम घबरा गए तो तुम उस तरफ जाना बंद कर दोगे एक बार तुम बहुत भयभीत हो गए तो तुम्हारा रोआ रोआ डरने लगेगा तुम और सब जगह जाओगे वहां न जाओगे जहां ऐसा है, जहां हाथ पैर लड़कड़ा जाए जहां राह के किनारे बैठ जाना पड़े सब धूमिल हो जाए सब खोता मालूम पड़े कुछ अज्ञात अनजाना शेष रहे और घबराए और बेचैनी दे फिर तुम वहां न जाओगे रविन्द्रनाथ का गीत है की मैं परमात्मा को खुज तथा बहुत खोजा मिला नहीं कभी कभी दूर बहुत दूर चांदारों पर उसकी झलक दिखाई पड़ जाती थी आशा बंदी रही खोजता रहा फिर एक दिन और सौभाग्य उसके द्वार पर पहुंच गए लगी थी यही घर भगवान का चल गया सीढ़िया एक छलांग जन्म जन्मों की यात्रा पूरी हुई थी और भाग्य हाथ में साकल लेकर बजाने को ही था कि तब एक पकड़ा अगर वो मिल गया तो फिर फिर मैं क्या करूंगा अब तक परमात्मा को खोजना ही तो मेरा कुल कर्तव्य था। अब तक इसी सहारे यही थी मेरी जीवन यात्रा तो परमात्मा अगर मिल गया तो वो तो मृत्यु हो जाएगी फिर मेरे जीवन कहा क्या फिर मेरी यात्रा कहाँ फिर कहा जाना है किसको पाना है क्या खोजना तो कुछ भी ना बचेगा तो बहुत गबरा गया छोड़ दी कि कहीं कही कहीं वो द्वार दे। जूते में लिए तो अब भी खोजता सावीन्द्रनाथ ने लिखा है उस गीत में अब भी खोजता हूँ परमात्मा को हालांकि मुझे पता है उसका घर कहां है उस जगह को भर छोड़ के समझे जगह खोजता हूं क्योंकि खोजना ही जीवन में उस जगह पर जाने से बचता हूं उस घर की तरफ भर नहीं जाता से किनारा काट लेता हूं। और सब फिर हूं और फिरता है मुझे पता मेरे देखे बहुत लोग अनंत जन्मों की यात्रा में कई बार उस घर गर के करीब पहुंच गए लेकिन घबरा गए ऐसे घबरा गए कि सब भूल गए गया घबराहट नहीं बोली है, अभी तक। करने को आसानी से होते है। लेते हैं लेकिन परमात्मा को कभी जीवन की गहरी खोज नहीं बनने देते हैं। मंदिर मस्जिद हो आते हैं सामाजिक औपचारिकता है लोकाचार जाना चाहिए इसलिए चले जाते लेकिन कभी मंदिर को मस्जिद को हृदय में नहीं बसने देते उतना खतरा मोल नहीं लेते दूर दूर रखते हैं परमात्मा उसका कारण होगा कहीं किसी गहन अनुभव में कहीं छिपी किसी गहरी स्मृति में कोई भय का अनुभव छिपा है कभी लड़खड़ा गए होंगे उसके घर के पास अब जिन मित्र को यह अनुभव हुआ है अगर वो ठीक से न समझे तो घबराने लगे अब रास्ते पर ऐसा घबरा के बैठ जाना हाथ पैर कब जाना हृदय का जोर से धड़पने लगना श्वास का बेतहासा चलने लगना कुछ से कुछ हो जाए ऐसे ध्यान से दूर ही रहना अच्छा ये तो झंझट की बात है लौट आए सो ठीक अगर ना लौट पाए तो अगर ऐसे ही बैठे रह जाएं रास्ते के किनारे तो लोग पागल समझ लेंगे घड़ी दो घड़ी तो ठीक तो फिर पुलिस आ जाएगी फिर पास के लोग कहेंगे अब इनको उठाओ अस्पताल में भेजो क्या हो गए चिकित्सक इंजेक्शन देने लगेंगे इनका होश खो गया कि मस्तिष्क खराब हो गए मेरे मित्र ने लिखा सन्यासी है तो हो के घर के लोगों ने कभी तो से गए और आनंदित पकड़ लिया की बैठो क्या हो गया तुम अरुण का मुझे कुछ हुआ नहीं मैं बड़ा प्रसन्न हूं आनंदित वो जितने ज्ञान की बातें करे घर के लोग उतने संदिग्ध गड़बड़ हो गई घर से निकलने थे में जबरदस्ती हूँ तो लोग मुझे अस्पताल में आए देख रहा हूँ खेल मगर वो समझते है की मैं पागल हूँ जितना वो मुझे समझते है की पागल हूँ उतनी मुझे हसी आती जितनी मुझे हसी आती है वो समझते तो है तो बिल्कुल तो गए तो से तो जो पूछ लिया है घबड़ाना मत ये अनुभव धीरे धीरे शांत हो जाएगा चौथा प्रश्न हम ईश्वर अंश है और अविनाशी भी कृपया बताएं कि यह अंश मूल से कब क्यों और कैसे बिछड़ा और का से पुनर्मिलन, कभी न वाला मिलन संभव है या नहीं यदि संभव है तो अंश को मूल में मिला देने की कृपा करें, कि बार बार इस कोलाहल में आपके भय भी होना पड़े देखिये फर्क अभी एक प्रश्न था वो अनुभव का ये प्रश्न शास्त्रीय हम ईश्वर अंसे और अविनाशी भी ये तुम्हें पता है सुन लिया पढ़ लिया, इससे बड़े अहंकार को तृप्ति देने में और क्या बात हो सकती है हम ईश्वर अंश ईश्वर ब्रह्म है अविनाशी है तो तुम चाहते हो यही तो अहंकार की खोज है, यही तो तुम्हारी गहरी से गहरी आकांक्षा है कि अविनाशी हो जाओ ईश्वर अंश हो जाओ ब्रह्म स्वरूप हो जाओ सारे जगत के मालिक हो जाओ हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी भी ऐसा तुम्हें पता है अगर तुम्हें पता है तो प्रश्न की कोई जरूरत नहीं अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये बात लिखनी व्यर्थ है फिर प्रश्न ही लिखना कृपया बताएं कि अंश मूल से कब क्यों और कैसे पिछड़ा ये पांडित्य के प्रश्न है कब समय तारीख तिथि चाहिए क्या करोगे अगर मैं तिथि भी बता दूं उससे क्या अंतर पड़ेगा संबद बता दू समय बता दू कि ठीक सुबह छह बजे फला फना दे उससे क्या फर्क पड़ेगा उससे तुम्हारे जीवन में क्या क्रांति होगी तुम्हें क्या मिलेगा कब क्यों और कैसे बिछड़ा अगर तुम्हें पता है कि तुम ईश्वर अंश हो तो तुम्हें पता होगा कि बिछड़ा कभी भी नहीं बिछड़ने का सपना देखा बिछड़ा कभी भी नहीं क्योंकि अंश बिछड़ कैसे सकता है अंश तो अंशी के साथ ही होता है तुम्हें याद भूल गई हो बिछड़न नहीं हो सकती विस्मृति हो सकती बिछुड़ने का तो उपाय ही नहीं है हम जो हैं वही है चाहे हम भूल जाएं, विस्मरण कर दे चाहे हम याद कर लें, सारा वेद विस्मृति और स्मृति का है मूल से कब क्यों और कैसे बिछड़ा बिछड़ा होता तो हम बता देते कि कब क्यों और कैसे बिछड़ा बिछरा नहीं रात तुम सोयो तुमने सपना देखा कि सपने में तुम घोड़े हो गए अब सुबह तुम पूछो कि हम घोड़े क्यों कैसे कब हुए तो बहुत मुश्किल की बात है क्यों घोड़े हुए, हुए ही नहीं पहली तो बात हो गए होते तो पूछने वाला बचता घोड़े तो नहीं पूछते तुम कभी हुए नहीं सिर्फ सपना देखा सुबह जागर तुमने पाया खूब सपना सपना देखा जब तुम सपना देख रहे थे तब भी तुम घोड़े नहीं थे याद रखना कि तुम बिल्कुल ही लिप्त हो गए थे उस भाव में कि घोड़ा हो गए यही तो अष्टाभ्र की मूल धारणा है अष्टाभग्र कहते हैं जिस बात से भी तुम अपने मैं भाव को जोड़ लोगे वही हो जाओ देहाभिमान तो देह हो गए कहा मैं देव हूं तो दे ब्रह्म भी मान कहा कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म हो गए तुम जिससे अपने मैं को जोड़ लेते हो वही हो जाते हो सपने में तुमने घोड़े से जोड़ लिया तुम घोड़े हो गए अभी तुमने से जोड़ लिया तो तुम आदमी हो गए लेकिन तुम हुए कभी भी नहीं हो, हो तो तुम वही जो तुम हो जस के दस वैसे के वैसे तुम्हारे स्वभाव में तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा है इसलिए इस तरह के प्रश्न अर्थहीन हैं और इस तरह के प्रश्न पूछने में समय मत कमाओ और इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं वो से भी ज्यादा ना जैन फकीर वो के जीवन में उल्लेख है एकदम सुबह उठा और उठ के उसने अपने प्रधान से सुबह बुलाया और कहा कि सुनो मैंने रात एक सपना देखा उसकी तुम व्याख्या कर सकोगे शिष्य हाँ हाँ पास से गुजरता था गुरु ने कहा सुनो मैंने रात एक सपना देखा तुम उसकी व्याख्या करोगे उसने कहा कि ठहरो एक कप चाय ले लेना आपके लिए अच्छा रहेगा वो एक कप चाय लिया है गुरु खूब हंसने लगा उसने कहा कि अगर तुमने व्याख्या की होती मेरे सपने की तो मार के बाहर निकाल देता व्याख्या अब देख भी लिया जाग भी लिया छोड़ो पंचायत शिष्यों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिए वो कसोटी थी वो परीक्षा थी उनकी वो परीक्षा का क्षण आ गया था एक से, से पानी ले आया हाथ में धोले सपना गया अब अब मामला खत्म करें, अब और व्याख्या क्या करनी? सपना सपना हो सकती है? जो हुई नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती इतना काफी है कि जान लिया सपना था हाथ में धोले आप बाहर आई जाए जब आ गए दूसरे युवक ने भी ठीक किया कि जान ले आया हाथ में तो धुल गए लगता है थोड़ी नींद बाकी आप ठीक से चाय पी लें बिल्कुल जाग जाएं यही मैं तुमसे कहता हूँ हाथ मुँह धो लो चाय पी लो तुम कभी अलग हुए नहीं अलग होने का कोई उपाय नहीं फिर पूछते हैं अंश का मूल से पुनर्मिलन कभी ना बिछड़ने वाला मिलन संभव है यानी जब तुम बिछड़े ही नहीं तो मिलन की बात ही बकवास है। तो कहते हैं कि मुक्ति का अनुष्ठान, मुक्ति का बंधन वो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जिससे तुम कभी अलग ही नहीं हुए उससे मिलने की योजना तो की पागल बनगी तो ये योजना ही तुम्हें मिलने न देगी थोड़ा सोचो अगर तुम अपने घर के बाहर कभी गए ही नहीं तो घर लौटने की चेष्टा जागने न देखी एक शराबी रात घर लौटा ज़्यादा पी गया दरवाजे पर तटोल के तो देखा लेकिन समझ में ना आया अपना मकान है उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसने कहा hey, बूढ़ी मां मुझे मेरा घर का पता बता दे वो कहने लगी तू मेरा बेटा है मैं तेरी माँ पागल ये तेरा घर है उसने कि मुझे मत, मुझे मत, इतना मुझे पक्का है कि मुझे मुझे मुझे मत मत भटकाओ इतना पक्का घर यही कहीं है लेकिन मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए लोग समझाने लगे अब शराबी को समझाने की जरूरत नहीं होती शराबी को जो समझाए वो भी शराब पिए वो समझाने लगे कि यही तेरा घर है सिद्ध करने लगे प्रमाण जुटाने लगे कि देख ये देख इतनी बात समझ ही नहीं रहा कि वो आदमी शराब पिए कहा प्रमाण उसे क्या क्या दिखाई पड़ रहा है जिसकी तुम सोच भी नहीं कर सकते जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उसे दिखाई पड़ ही नहीं रहा वो किसी दूसरे लोग में है वो अपनी माँ को नहीं पहचान रहा क्या था अपने घर को पहचानेगा वो अपने को नहीं पहचान रहा क्या किसी और को पहचानेगा उसके पीछे एक दूसरा शराबी आया वो अपनी बैलगाड़ी जोत चला रहा था उसने कहा कि तुम मेरी बैलगाड़ी में बैठ मैं तुझे पहुंचा दूंगा सदगुरु मिल गए ये सब तो ना समझते हम पूछते हैं हमारा घर कहा है बस वो एक ही रट लगाए हुए कि यही तेरा घर हम क्या अंधे है। तुम तुम ध्यान रखना, गलत प्रश्न पूछोगे तुम गलत पूछो तुम गलत गुरुओं के जाल में पड़ एक बार तुमने प्रश्न पूछा तो कोई ना कोई गलत उत्तर देने वाला मिल ही जाएगा ये जीवन का नियम है पूछो कि उत्तर देने वाला तैयार है तो ये भी तुम न पूछो तो उत्तर देने वाले तैयार है वो तुम्हें खोज ही रहे इस तरह के प्रश्न पूछ के तुम केवल उलझनों में अपने को डालने का आयोजन करते हो क्या पुनर्मिलन संभव है बिछुड़न हुई ही नहीं विदा कभी ली ही नहीं पुनर्मिलन की बात ही क्या करनी और फिर पूछते हैं कि क्या न बिछुड़ने वाला मिलन संभव है? कहीं ऐसा ना हो कि मिलन हो फिर भी छड़ जाए ये सारी बातें सार्थक मालूम पड़ती है क्योंकि तो हमें याद ही नहीं कि हम कौन है परमात्मा अगर भिन्न हो तो ये बातें सब सच है परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव को भूल सकते हैं ये भी हमारे स्वभाव में है कि हम स्वभाव को भूल सकते हैं एक मित्र ने पूछा अगर आत्मा शुद्ध बुद्ध है और आत्मा अगर मुक्त है और आत्मा अगर असीम ऊर्जा है परम स्वतंत्रता है तो फिर वासना का जन्म कैसे हुआ यह भी आत्मा की स्वतंत्रता है कि अगर वासना करना चाहे तो कर सकती अगर आत्मा वासना न कर सके तो परतंत्र हो जाएगी थोड़ा सोचो संसार तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुमने चाहा तो हो हो हो तुम्हारी चाह मुक्त है, मुक्त तुम तुम चाहो तो अभी ना हो जाए। तुम चाहो तो अभी फिर हो जाए। तो तो अभी अभी जाए, जाए। फिर मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि ना बिछुड़ने वाला मिलन कैसे होगा बिछड़न तो कभी हुई नहीं लेकिन आत्मा की ये परम स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे जिस चीज को भूल जाए और जिस चीज को चाहे याद कर ले अगर आत्मा की ये संभावना न हो तो आत्मा सीमित हो जाएगी उसकी मुक्ति बंधित हो जाएगी उस पर आरोपण हो जाएगा उपाधि हो जाएगी पश्चिम में एक विचारक हुआ डिद्रोह उसने सिद्ध किया है कि ईश्वर पूर्ण शक्तिमान नहीं सर्वशक्तिवान नहीं उसने तर्क जो दिए वो ऐसे हैं कि लगेगा कि बात ठीक कह रहा है जैसे वो कहता है क्या ईश्वर दो के जोड़ से पांच बना सकता है अर्चन मालूम होती है कि दो दो से पांच ईश्वर भी कैसे बनाए? तो फिर सर्वशक्तिमान कैसा दो दो चार ही होंगे क्या ईश्वर एक त्रिकोण में चार कोण बना सकता है कैसे बनाएगा चार कोण बनाएगा तो वो त्रिकोण नहीं रहा त्रिकोण रहेगा तो चार कोण बन नहीं सकते उसमें तो सीमित हो गया ईश्वर ईसाइयों की जो ईश्वर के बाबत धारणा है उसको तो दिद्रो ने झोर दिया लेकिन अगर दिद्रो को भारतीयों की धारणा पता होती तो मुश्किल पड़ जाता वो कहते कि यही तो सारा उपद्रव की ईश्वर की स्वतंत्रता ऐसी को दो दो पांच बना देता दो दो तीन बना देता इसी को तो हम माया कहते जिसमें दो दो पांच हो जाते दो दो तीन हो जाते जब दो दो दो चार हो गए माया के बाहर हो गए यहाँ त्रिकोण चतुर्भुज जैसे बैठे यहाँ बड़ा धोखा चल रहा है यहां कोई कुछ समझे है कोई कुछ समझे जो जैसा है वैसे भर का पता नहीं रहा दो दो चांद नहीं रहे एक बात पक्की और सब हो गया इसको ही हम माया कहते माया को हमने परमात्मा की शक्ति कहा है तुमने कभी सोचा है इसका क्या अर्थ होता है माया को हमने परमात्मा की शक्ति कहा है इसका अर्थ हुआ कि अगर परमात्मा चाहे तो अपने को भ्रम देने की भी शक्ति उसमें है नहीं तो सीमित हो जाएगा वो परमात्मा भी क्या परमात्मा जो सपना ना देख सके तो उतनी सीमा हो जाएगी कि सपना देखने में असमर्थ नहीं परमात्मा सपना देख सकता है तुम सपना देख रहे हो तुम परमात्मा हो जो सपना देख रहा है जाग सकते हो सपना देख सकते हो और ये क्षमता तुम्हारी है इसलिए तुम जब चाहो तब सपना देख सकते हो और तुम जब चाहो तब जाग सकते हो यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम अगर जागे ही रहना चाहो तो तुम जागे ही रहोगे तुम अगर सपने में ही रहना चाहो तुम सपना देखते रहोगे मनुष्य की स्वतंत्रता है, आत्मा की शक्ति अबाध है सत्य और स्वप्न आत्मा की दो धाराएं हैं। उन दो धाराओं में सब समाविष्ट तुम पूछते हो कि क्या पुनर्मिलन संभव है पहले तो पुनर्मिलन कहो मत पुनर्स्मरण कहो तो तुमने ठीक शब्द उपयोग किया फिर तुम पूछते हो कि क्या नब छोड़ने वाला उसका उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी तुम अगर उसे छोड़ना चाहो बोलना चाहो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता तुम उसे याद करना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और इससे तुम परेशान मत होना इससे तुम अहुभाव मानना कि तुम्हारी स्वतंत्रता कितनी कि तुम परमात्मा तक को भूलना चाहो तो कोई बाधा नहीं परमात्मा जरा भी अर्जन तुम्हें देता नहीं तो अगर उसके विपरीत जाना चाहो तो भी कोई बाधा नहीं वो तब भी तुम्हारे साथ है तुम जब विपरीत जाना चाहते हो तब भी तुम्हें शक्ति दिए चला जाता है सूफी फकीर हसन ने लिखा है कि मैंने एक रात परमात्मा से पूछा कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष कौन है तो परमात्मा ने मुझे कहा कि वही जो तेरे पड़ोस में रहता है उसपे तो कभी हसन ने ख्याल था वो तो बड़ा सीधा सादा आदमी था। सीधे साधे आदमियों कोई चुपचाप तो से लेना न देना किसी ने ख्याल ही ना दिया था हसन ने कहा यह आदमी सबसे बड़ा पुण्य आत्मा दूसरे दिन सुबह गौर से देखा तो लगा की बड़ी प्रभाव है इस आदमी की दूसरी रात उसने फिर परमात्मा से कहा कि अब प्रश्न और ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया पूजा करूंगा इस पुरुष की नमन करूंगा इस मेरा गुरु हुआ अब एक बात और बता मैं इस गांव में सबसे बुरा कौन आदमी जिससे मैं बचू परमात्मा ने कहा वही तेरा पड़ोसी तो ये जरा उलझन की बात तो परमात्मा ने मैं क्या करूं कल रात वो अच्छे भाव में तो आज बुरे भाव में मैं कुछ कर सकता नहीं कल सुबह मैं कह नहीं सकता कि क्या हालत होगी वो फिर अच्छे भाव में आ सकता है। आत्मा परम स्वतंत्र है उसमें कोई बंधन नहीं है इस परम स्वतंत्रता को ही हम मोक्ष कहते हैं मोक्ष में ये बात समाविष्ट है कि तुम चाहो भूलना तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता वो मोक्ष भी क्या मोक्ष होगा जिसके तुम बाहर निकलना चाहो और निकल ना सको मैंने सुना है कि ईसाई पादरी मरा स्वर्ग पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ कई लोग उसने देखे जंजीरों में बेड़ियों में बंधे पड़े उसने कही ये मामला क्या है स्वर्ग में जंजीरें बेड़िया उन्होंने कहा वापस ये, ये अमेरिकन है वापिस अमरीका जाना चाहते ये कहते हैं वहीं ज्यादा मजा था इनको हथकड़ियां डालनी पड़ी क्योंकि ये तो जरा सुख स्वर्ग की तो हो जाएगी ये कहते हैं स्वर्ग में हमें रहना नहीं हमें वापिस अमरीका जाना वहा ज्यादा मजा था इन अपराओं से बेहतर स्त्रियां वहां थी शराब इससे बेहतर शराब वहां थी मकान इससे ऊंचे मकान वहां थे भी तुम कहां के पुराने जमाने के मकानों को बना के बैठे अब स्वर्ग के मकान है दखियानुसी है समय के बिल्कुल बाहर पड़ गए उनके इंजीनियर उनके आर्किटेक्ट 10-25 साल पहले बनाए थे वो चल रहा है कहते हैं हम अमरीका जाना तो उनको बांध के रखना पड़ा घर ये बाघ जाए और अमेरिका पहुंच जाए तो स्वर्ग की बड़ी तोहें होगी फिर स्वर्ग कोई आना कैसे चाहेगा लेकिन स्वर्ग क्या रहा अगर वहां हथकड़िया डाली इससे तो फिर नरक बेहतर कम से कम हथकड़ियां तो नहीं एक बात ध्यान रखना स्वतंत्रता यानी स्वर्ग मुक्ति यानी मोक्ष तुम अपनी स्वतंत्रता से जहां हो वही मुक्ति है और ये अंतिम घटना है यह अंतिम बेसर्त बात है इसके ऊपर कोई शर्त नहीं तो अगर किसी मुक्तात्मा की मर्जी हो जाए कि फिर वापस लौटना संसार में तो कोई रोक सकता नहीं लौटती नहीं मुक्तात्मा है ये दूसरी बात है लेकिन अगर कोई मुक्तात्मा लौटने चाहे तो कोई रोक सकता नहीं क्योंकि कौन रोकेगा और अगर कोई रोक ले तो मुक्त आत्मा मुक्त कहां रही तुम निकलने लगे स्वर्ग के दरवाजे से उनका रुको बहाने जाने देंगे ये स्वर्ग है कहा जा रहे हो ये स्वर्ग इसी क्षण समाप्त हो गया मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुक्त आत्माएं है लौटती हैं मैं ये कहता हूं कि लौटना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हें गारंटी दे सकता तुम अगर लौटना चाहो तो मैं क्या करूंगा तुम अगर परमात्मा को भूलना चाहो तो मैं क्या करूंगा मैं सिर्फ तुम्हारी पूर्ण मुक्ति की घोषणा करता हूं यदि संभव हो तो अंश को मूल से मिला देने की कृपा करें बहुत सस्ते में तुम्हारा इरादा है तुम ये कह रहे हो कि तुम तो मिलना नहीं चाहते कोई मिला देने की कृपा करे ये कैसे होगा अगर तुम मिलना चाहते हो तो ही मिलना हो सकता है ये तुम्हारी ही चाहत ये तुम्हारी ही संकल्प तुम्हारी ही आकांक्षा होगी अभीपा होगी तो कोई तुम्हें और नहीं मिला सकेगा जबरदस्ती मोक्ष में ले जाने का कोई उपाय नहीं न बाहर न भीतर तुम अपनी मर्जी से जाते हो और अगर मैं किसी तरह मिला भी दू तो तुम फिर छूट जाओगे क्योंकि वो बाहर से हुई घटना तुम्हारी आत्मा का संबंध न बन पाएगी वो जबरदस्ती होगी ये हो नहीं सकता अन्यथा एक ही बुद्ध पुरुष सारी दुनिया को मुक्त कर देता एक बुद्ध पुरुष काफी था वो सबको मुक्त कर देता सबको मिला देता कोई बुद्ध पुरुषों की करुणा में कमी नहीं उनकी करुणा में कोई कमी नहीं लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हारी मर्जी हो तो अभी हो सकता इसी क्षण हो सकता सुखी भाव, अभी हो जाओ और ये दूसरे से आकांक्षा रखना की कोई तुम्हें मिला दे परमात्मा से यही संसार में लौटने का उपाय दूसरे की आकांक्षा ही संसार में लौटने का उपाय कोई दूसरा सुख दे कोई दूसरा प्रेम दे कोई दूसरा आदर दे वही पुरानी आदत अब कहती है कोई दूसरा मुक्त करवा दे परमात्मा से मिला दे मगर दूसरा तुम कब तक कमजोर निर्बल नपुंसक बने रहोगे कब तुम जागोगे अपने बल के प्रति कब तुम अपनी विधि की घोषणा करोगे कब तुम अपने पैरों पर खड़े हो कभी पत्नी के कंधे पे झुके रहे कभी सत्ताधिकारियों के कंधे पर झुके रहे कभी नेताओं के कंधों पर झुके रहे मैंने सुना है दिल्ली के पास कुछ मजदूर सड़क पर काम करने भेजे गए वो वहां पहुंच तो गए लेकिन पहुंच के पता चला कि अपने फावड़े कुालिया फावड़े नहीं लाए उन्होंने वहां से फोन किया इंजीनियर को कि कुदाली फावड़े हम बुलाए तत्काल भेजो उन्होंने कहा तब तक तुम एक दूसरे के कंधे पर झुके रहो मजदूर करते ही यही काम है कुलाड़ी फावड़ा ले उस पर झुक के खड़े रहते विश्राम का सहारा उस इंजीनियर ने कहाता हूं जितनी जल्दी हो सके तब तक तुम ऐसा करो एक दूसरे के कंधे पर झुके रहो हम झुके हैं कंधे बदल लेते फिर इन सबसे छुटकारा हुआ तो गुरु का कंधा अब कोई गुरु लगा दे पार पार कि चलो तुम तुम ही लगा दो तुम अपनी घोषणा अपने सत्व की घोषणा कब करोगे तुम्हारी सत्व की घोषणा में ही तुम्हारे स्वभाव की संभावना है फूलने की खिलने की ये कब तक तुम शरण कहोगे कब तक तुम बिखारी रहने की जिद बांधे बैठे हो परमात्मा भी भिक्षा में मिल जाए जागो इस तंद्रा से ऐसी कृपा करें कि बार बार इस कोलाहल में आके भयभीत ना होना पड़े इस कोलाहल में तुम आना चाहते हो इसलिए आते हो और मजा यह है कि तुमको अगर एकांत एक में रखा जाए तो तुम भयभीत वहां भी हो जाओ कौन तुम्हें रोक रहा है भाग जाओ हिमालय बैठ जाओ एकांत में वहां एकांत का डर लगेगा भाग आओगे कोलाहल में वापस। कोलाहल में हम इसलिए रह रहे हैं कि एकांत में डर लगता है अकेले रह नहीं सकते भीड़ में बुरा लगता है बड़ा मुश्किल है मामला न अकेले रह सकते ना भीड़ में रह सकते तुमने कभी देखा जब तुम अकेले छूट जाते हो तो क्या होता है अंधेरी रात में अकेले हो जंगल में क्या होता है आनंद आता है कोलाहल में ज्यादा बेहतर लगता है कोई मिल जाए कोई बातचीत हो जाए अकेले में तुम बहुत घबराने लगते हो कि मरे अकेले में तो मौत लगती है परमात्मा में डूबोगे तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे क्योंकि दो परमात्मा नहीं है दुनिया में एक परमात्मा है डूबे कि अकेले हुए परमात्मा में डूबे कि तुम तुम ना रहे परमात्मा परमात्मा ना रहा बस एक ही बचा इसलिए तो ध्यान की तैयारी करनी पड़ती है ताकि तुम एकांत का थोड़ा रस लेने लगो इसके पहले कि परम एकांत में उतरो एकांत में थोड़ा आनंद आने लगे धुन बजने लगे गीत गूंजने लगे एकांत में रस आने लगे तो फिर तुम परम एकांत में उतर सकोगे ये अभ्यास है परमात्मा को झेलने का अगर तुम तो मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ध्यान परमात्मा को पाने की प्रक्रिया नहीं परमात्मा तो बिना ध्यान के भी पाया जा सकता है ध्यान परमात्मा को झेलने का अभ्यास ध्यान पात्रता देता है कि तुम झेल सको परम एकांत उतरेगा फिर तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर न रेडियो न टेलीविजन न अखबार न मित्र न क्लब न सभा समाज कुछ भी नहीं बिल्कुल अकेले रह जाओगे उस अकेले की तैयारी मैं तो तैयार हूं तुम्हें कोलाहल के बाहर ले जाऊं लेकिन तुम तैयार हो तुम अकेले में भी बैठते हो तो तुम्हारे सिर में कोलाहल चलाने लगते हो जिन मित्रों को घर छोड़ा हो उनसे सिर में बात करने लगते हो जिस पत्नी को घर छोड़ा हो उससे सिर में बात करने लगते हो सारी भीड़ फिर इकट्ठी कर लेते हो कल्पना का जाल बुलने लगते हो अकेले तुम रह ही नहीं सकते इसलिए तो तुम बार बार लौट आते हो संसार में तुम अकारण नहीं लौट रहे हो संसार में तुम अपने ही कारण लौट रहे हो यह कोलाहल तुमने चाहा है इसलिए तुम्हें मिला है आदमी का हयात कुछ भी नहीं बात यह है कि बात कुछ भी नहीं आदमी का हयात कुछ भी नहीं आदमी की जिंदगी कोई जिंदगी थोड़ी है जिंदगी तो परमात्मा की है बात यह है कि बात कुछ भी नहीं आदमी तो बेबात की बात है वो कल मुला नसुद्दीन जो गिर पड़ा था बिस्तर से बेबात की बात लड़का हुआ नहीं था उस जगह बना रहे थे उसमें गिरे टांग टूट गई एक अदालत में मुकदमा था दो आदमियों ने एक दूसरे का सिर खोल दिया मजिस्ट्रेट ने पूछा मामला क्या है वो दोनों बड़े सख्स उन्होंने कहा मामला क्या बताया मामला बताने में बड़ा संकोच होता आप तो जो सजा देना हो दे दो कहा फिर मामला भी तो पता चले सजा किसको देने दे? तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखें कि तुम ही कह दो फिर मजबूरी में जब मजिस्ट्रेट नाराज होने लगा कि कहते हो या नहीं तो फिर उन्होंने बताया कि मामला ऐसा हम दोनों मित्र बैठे थे नदी के किनारे रेत में ये मित्र कहने लगा कि मैं एक भैंस खरीद रहा हूँ मैंने कहा भैंस मत खरीदो क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूं। और तुम्हारी भैंस भैंस खेत खेत में जाए तो अपनी अपनी जिंदगी भर की दोस्ती खराब हो इसने कहा जा जा तेरे के रोकने खरीदने से हम अपनी ना खरीद तू खेत मत खरीद और फिर भैंस तो भैंस ये कहने लगा अब घुसी गई तो घुसी गई अब कोई भैंस के पीछे हम दिन भर थोड़ी खड़े रहेंगे और ऐसी दोस्ती क्या मूल्य की हमारी अड़चन जा हो जाए। तो भी रोब आ गया और मैंने जा तो तो पर, पर, दिया कि ये रहा खेत और इस मूर्ख ने एक दूसरी लकड़ी से भैंस मुसा दी झगड़ा हो गया मारपीट हो गया अब आपसे क्या कहे आप सजा दे दो ने में संकोच होता है आदमी का हयात कुछ भी नहीं बात यह है जिगर के सिर शौक की बारीदात कुछ भी नहीं हुन की कायनात सब कुछ इसकी कायनात कुछ भी नहीं आदमी पैरहन बदलता है ये हयातो मयात कुछ भी नहीं आदमी सिर्फ कपड़े बदलता है न तो जिंदगी कुछ है न मौत कुछ है आदमी पैरहन बदलता है ये हयातो मयात कुछ भी नहीं आदमी का हयात कुछ भी नहीं बात ये है कि बात कुछ भी नहीं इतना तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम बेबात की बात हो कि तुम्हें सब समझ में आ गए प्रश्न कब से आपको पूछना चाहते हो कृपया आप ही बताएं कि क्या पूछ मेरे प्रणाम स्वीकार कर पूछा है दुलारी ने निश्चित ये बात है वर्षों से मैं उसे जानता हूं उसने कभी कुछ पूछा नहीं बहुत थोड़े लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा हो ये पहली दफ़ा उसने पूछा ये भी कुछ पूछा नहीं कब से आपसे पूछना चाहती है कृपया आप ही बताए कि क्या पूछ जीवन का वास्तविक प्रश्न ऐसा है कि पूछा नहीं जा सकता जो प्रश्न तुम पूछ सकते हो वो पूछने योग्य नहीं जो तुम नहीं पूछ सकते वही पूछने योग्य है जीवन का वास्तविक प्रश्न शब्दों में बांधा नहीं जा सकता जीवन का प्रश्न तो केवल सुनी आ भरी आंखों से, से निवेदित किया जा सकता है जीवन का प्रश्न तो अस्तित्वगत है तुम्हारी पूरी भाव दशा से प्रकट होता है दुलारी को मैं जानता हूं उसने कभी पूछना नहीं लेकिन उसका प्रश्न मैंने सुना है उसका प्रश्न उसका भी नहीं क्योंकि जो तुम पूछते हो वो तुम्हारा होता है जो तुम पूछ ही नहीं सकते वो सबका है हम सबके भीतर एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न है कि ये सब हो रहा है ये सब चल रहा है और फिर भी कुछ सार मालूम नहीं होता ये दौड़ धूप ये आपा झापी फिर भी कुछ अर्थ दिखाई नहीं पड़ता पाना खोना फिर भी ना कुछ मिलता मालूम पड़ता ना कुछ होता मालूम पड़ता जन्म जन्म बड़ी यात्रा मंजिल कहीं दिखाई नहीं पड़ती हम हैं, क्यों हैं? ये हमारा होना क्या है हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है हमारा अर्थ क्या है इस संगीत का प्रयोजन क्या है सभी के भीतर दबा पड़ा हुआ है अस्तित्व का प्रश्न की अस्तित्व का अर्थ क्या है और इसके लिए कोई शब्दों में उत्तर भी नहीं जो प्रश्न ही शब्दों में नहीं बनता उसका उत्तर भी शब्दों में नहीं हो सकता ये जो भीतर है हमारे कहो साक्षी दृष्टा जीवन की धारा चैतन्य जो भी नाम चाहो ऐसे तो अनाम है जो भी नाम देना चाहो तो परमात्मा मोक्ष निर्माण आत्मा अनात्मा जो तुम्हें कहना चाहो पूर्ण सुन, जो भी ये भीतर है अनाम इसमें डूबो इसमें डूबने से ही प्रश्न धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा उत्तर मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ प्रश्न विसर्जित हो जाएगा और प्रश्न के विसर्जित हो जाने पर तुम्हारी जो दशा होती वही उत्तर है, है। सुभाषी बरसता तुम नाचते हो, तुम गुनगुनाते समाधि फलती फिर तुम पूछते नहीं फिर पूछने को कुछ है ही नहीं फिर जीवन एक प्रश्न की तरह नहीं मालूम होता फिर जीवन एक रहस्य समस्याओं जिसका समाधान करना एक रहस्य जिसे जीना जिसे नाचना जिसे गाना एक रहस्य जिसका उत्सव मनाना भीतर उतरो शरीर के पार मन के पार भाव के पार भीतर उतरो जान सके जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहा और पुष्प कहां पर महका करता जान सके न जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहा और पुष्प कहां पर महका करता गंध तो आती मालूम होती कहा से आती जीवन है इसकी छाया तो पड़ती तो तो पर इसका मूल कहा प्रतिबिंब तो जलता है लेकिन मूल कहा प्रतिध्वनि तो गूंजती है पहाड़ों पर लेकिन मूल ध्वनि कहाँ है जान सके न जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहा और पुष्प कहाँ पर महगा करता मिली दुलारी आंखों की और हास मिला है सूलों का जान सके ना जीवन भर हम सौरभ कैसा पराग कहा और मेघ कहाँ पर वर्षा करता पर मेघ परसरा तुम्हारे ही गहन तम में फूल महक रहा है तुम्हारे ही गहन अंत स्थल में कस्तूरी कुंडल बसे महक तुम्हें रही है और बन है बन गई से कहा महक तुम्हारी ये किसी और की नहीं। इसे अगर तुमने बाहर देखा तो मृग मरीची का बनती माया का जाल फैलता है जन्मों जन्मों की यात्रा चलती है जिस दिन तुमने इसे भीतर झाक कर देखा उसी दिन मंदिर के द्वार खुल गए उसी दिन पहुंच गए अपने स्वरभि के केंद्र पर वही है प्रेम वही है प्रभु जाए रखता बाहर मन कहता चलेंगे भीतर लेकिन अभी थोड़ी देर और किसी कामना के सहारे नदी के किनारे बड़ी देर से मौन धारे खड़ा हूं अकेला सोहानी है गोधोली बेला लगा है उमंगों का मेला ये गोधोली बेला का हल्का दुदलका मेरी सोच पर छा रहा है मैं ये सोचता हूँ मेरी सोच की शाम भी हो चली बड़ी बेकली है मगर जिंदगी में निराशा में भी एक आशा पली है मचल अभी कुछ देर और इधर सुहाने दुगल के से हंसकर गले में अभी रात आने में काफी समय मन समझाए चला जाता थोड़ी देर और थोड़ी देर और बुला लो अपने को सपनों लो थोड़ी देर और दौड़ लो मग मरीचिकाओं के पीछे बड़े सुंदर सपने और फिर अभी मौत आने में तो बहुत देर है इसलिए तो लोग सोचते हैं संन्यास लेंगे प्रार्थना करेंगे ध्यान करेंगे बुढ़ापे में जब मृत्यु द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी जब एक पैर उतर चुकेगा कब्र में तब हम एक पैर ध्यान के लिए उठाएंगे मचल अभी और कुछ और मचल अभी और कुछ देर एक दिल सुहाने धुदल के से हंसकर गले मिल अभी रात आने में काफी समय ऐसे हम टालते समय नहीं रात आ ही आई बहुत दो बार हमने ऐसे ही जन्म और जीवन गमाया मौत की हम प्रतीक्षा करते रहे मौत आ गई ध्यान आने के पहले एक जीवन फिर खराब गया एक अवसर फिर व्यर्थ हुआ अब इस बार ऐसा न अब ढालो मत ये गंध तुम्हारी अपनी ये जीवन तुम्हारे भीतर ही छिपा है घूगट भीतर के ही उठाने प्रश्न कहीं बाहर पूछने का नहीं उत्तर कहीं से बाहर से आने को नहीं जहां से प्रश्न उठना है भीतर वहीं उत्तर चलो प्रश्न भी साफ नहीं है फिक्र मत करो जहां ये गैर साफ धुंधल का है प्रश्न का वहीं उतरो। उसी संध्या से भरी रोशनी में धुंधल प्रश्न आ रहा है उसी की खोज करो प्रश्न की बहुत फिक्र मत करो कि प्रश्न क्या है इतनी ही फिक्र करो कहा से आ रहा है अपने भीतर उस तल को खोज उस गहन तल को जहां से प्रश्न का बीज उलगा और जहां से प्रश्न के पत्ते उठे वही जड़ है और वहीं तुम उत्तर पाओगे उत्तर का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई बंधा बनाया उत्तर निष्कर्ष वहां मिल जाएगा उत्तर का अर्थ वहां तुम्हें जीवन का अहोभाव अनुभव होगा हो वहां जीवन एक समस्या नहीं रह जाता उत्साह बन जाता जा जा। एक चिकना मोह जिसमें मुखर तपती वासनाएं होती, होती, उसी में रवहीन तेरा गुंजता है चंद, रित, है, विज्ञप्त होता एक चिकना जिसमें मुखर वासनाएं वही भीतर एक मौल एक शांति जिसमें सारी वासनाओं का ताप धीरे धीरे खो जाता और शांत हो जाता उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद नहीं देते सिर्फ चंद है, हीन स्वर हीन चंद। चंद है, ता है हैं प्रकट होता है वही जीवन का प्रगट होता है, विज्ञप्त एक काले घोल की सी रात जिसमें रूप प्रतिमा मूर्तियां सब पिघल जाती ओट पाती एक स्वप्नतीत रूपातीत पुनीत गहरी नींद की उसी में से तू हाथ उसी में से तू बढ़ाकर हाथ सहसा खींच लेता है गले मिलता है छिपा है परमात्मा तुम लरे भीतर उतरो थोड़ा, छोड़ो मूर्तियों को विचारों को प्रतिमाओं को धारणाओं को मन के बुलबुले, थोड़े गहरे उतरो जहां लहरे नहीं जहां शब्द नहीं जहां मौन है जहाँ परम मौन मुखर है जहाँ केवल मौन ही गुंजता है उसी में रविन तेरा गुंजता है छंद होता है, है, है, उतरो वहाँ, उसी में से बढ़ाकर हाथ खींच लेता मिलता वही है मिलन तुम जिसे खोजते हो तुम्हारे भीतर छिपा है तुम जिस प्रश्न की तलाश कर रहे हो उसका उत्तर तुम्हारे भीतर छुपा है जागो इस चीज़ को छूगोश अष्टभद्र के सारे